विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपान यहाँ तक हम देखते हैं कि मनुष्य ऐसी सत्ता है जिसका पहले तो स्थूल शरीर है जो अति अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है और तत्पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर है जो युग युगांतरों तक बना रहता है और तत्पश्चात जीव है वेदांत मत के अनुसार यह जीव ठीक वैसा ही अनंत है जैसा कि ईश्वर प्रकृति भी अनंत है पर वह परिवर्तनशील अनंत सत्ता है प्रकृति का उपादान प्राण और आकाश अनंत है पर उसका विभिन्न रूपों में चिरंतन परिवर्तन होता रहता है किंतु जीव आकाश से या प्राण से सृष्ट नहीं हुआ है वह भौतिक पदार्थ नहीं है और इसी कारण चिरंतन रहने वाला है वह वा प्राण और आकाश के किसी संघात का परिणाम नहीं है और जो संघात का परिणाम नहीं है वह कभी नष्ट किया जा सकता है क्योंकि कारण स्वरूप को पुनः प्राप्त होना ही नाश है स्थूल शरीर आकाश और प्राण से बनी हुई यौगिक वस्तु है अतः वह विघटित नष्ट हो जाएगा शरीर भी दीर्घ काल के बाद नष्ट हो जाएगा पर जीव तो अयोगिक तत्व है और इसीलिए वह कभी नष्ट नहीं होगा उसके कभी उत्पन्न न होने का भी यही कारण है किसी अयोगिक तत्व की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती वही युक्ति यहाँ भी लागू है जो यौगिक है उसी की उत्पत्ति होती है संपूर्ण प्रकृति जिसमें लाखों और करोड़ों जीवात्माएं हैं ईश्वर की इच्छा की वश है ईश्वर सर्वव्यापी सर्वदर्शी निराकार विभू हैं और वह प्रकृति के माध्यम से नित्य क्रियाशील है यह संपूर्ण प्रकृति उसी के वश में है वही नृत्य विधाता है द्वैतवादियों का यही मत है तब यह प्रश्न उठता है कि यदि सृष्टि का विधाता ईश्वर है तो उसने इस प्रकार की दुष्ट सृष्टि की रचना क्यों की हमें इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है वे कहते हैं यह ईश्वर का अपराध नहीं है हम अपने के कारण कष्ट भोगते हैं हम जो बोते हैं वही काटते हैं हमें दंड देने का उसका अभिप्राय नहीं है मनुष्य दरिद्र अंधा या लूला लगड़ा होकर जन्म लेता है इसका कारण क्या है कारण यह है कि इस प्रकार जन्म लेने के पूर्व उसने कुछ किया था जीव नित्य काल से विद्यमान रहता है वह कभी उत्पन्न नहीं किया गया था वह सर्वदा कई प्रकार के कर्म करता रहा है हम जो कुछ करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हम पर होती है यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता, मिलेगा और अशुभ कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा इसी प्रकार जीव सुख दुख प्राप्त करता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता जाता है मृत्यु के उपरांत क्या होता है सभी वेदांत मतवादी स्वीकार करते हैं ये जीव स्वभावता ही शुद्ध है परंतु वे कहते हैं कि अज्ञान से इसका सच्चा स्वरूप ढका हुआ है जिस प्रकार अशुभ कर्मों से इसने अपने को अज्ञान के आवरण में ढांक लिया है उसी प्रकार शुभ कर्मों द्वारा यह फिर से अपने असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है वह सनातन है स्वभावता शुद्ध है प्रत्येक तो जीव स्वभावता शुद्ध ही होता है